श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग काशीपुर में सेवा व्रत फिर भक्तों के द्वारा जो प्रबंध मनोनुकूल नहीं होते थे उन्हें कभी तो उनके जान में और कभी इस विचार से कि उनके मन में कष्ट होगा उनके अनजान में परिवर्तित कर लेते थे चिकित्सा के लिए कलकत्ता आते समय इसी कारण उन्होंने बलराम को बुलाकर कहा था देखो दस आदमी चंदा संग्रह करके मेरे प्रतिदिन के भोजन का प्रबंध करें यह मेरी रुचि के विरुद्ध है क्योंकि कभी मैंने वैसा नहीं किया है यदि कहो कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में वैसा कैसे करता हूँ क्योंकि मालिक लोग तो अब विभक्त हो गए हैं और सभी लोग मिलकर देव सेवा का कार्य चला रहे हैं तो इसके उत्तर में कहता हूं अभी भी मुझे वहाँ चंदे से नहीं खाना पड़ रहा है क्योंकि रासमलि के समय से ही प्रबंध किया गया है कि पूजा करते समय सात रुपये हिसाब से जो वेतन मुझे मिलता था वह तथा साथ ही साथ मैं जितने दिन वहाँ रहूँगा उतने दिन देवता का प्रसाद दिया जाएगा अतः कहा जा सकता है कि यहाँ मैं एक प्रकार से पेंशन पेंशन शब्द न कहकर श्री राम देव ने कहा था पेंसिल में खा रहा हूँ चिकित्सा के लिए जब तक मैं दक्षिणेश्वर से बाहर रहूँगा तब तक मेरे भोजन का खर्च तुम ही देते रहना इसी तरह काशीपुर का उद्यान भवन जब उनके लिए किराए पर लिया गया तो वे यही सोचने लगे थे कि उसका किराया बहुत अधिक अस्सी रुपया और उनके बाल बच्चे वाले भक्तगण उसे कैसे निभाएंगे अंत में दाष्ट कंपनी के प्रबंधक परम भक्त सुरेंद्र नाथ को बुलाकर उन्होंने कहा देखो सुरेंद्र ये लोग मामूली कर्मचारी बाल बच्चे वाले आदमी हैं ये लोग इतने अधिक रुपये चंदे से कैसे संग्रह कर सकेंगे अतः किराए के रुपये तुम्ही देना सुरेंद्रनाथ ने भी हाथ जोड़कर जो हुक्म कहकर सानंद स्वीकार किया उसके बाद एक दिन वे हमसे कहने लगे कि दुर्बलता के कारण घर के बाहर शौच आदि के लिए जाना शायद संभव न होगा युवक भक्त लाटू स्वामी अद्भुतानंद नाम से वे भक्त संघ में सुपरिचित थे वे छपरा जिले के निवासी थे बंगला समझ सकने पर भी उस भाषा में बात करते समय नाना प्रकार के शब्द विन्यास प्रकट होकर उनकी बात बालक के समान मधुर प्रतीत होती थी उनकी बात से व्यथित हुए और एका एक एकाएक हाथ जोड़कर सरल गंभीर भाव से कह यह कह जो आज्ञा महाराज मैं तो आपका मेहतर हाजिर हूं। उन्हें तथा हम लोगों को इस दुखावस्था में भी हंसा दिया था इस प्रकार छोटे मोटे अनेक विषयों में श्री रामकृष्ण देव अपना प्रबंध यथा योग्य रूप से स्वयं ही करके भक्तों की सुविधा कर देते थे क्रमशः सभी विषयों में सुप्रबंध होने लगा और युवक भक्तों में सभी यहाँ एक एक करके उपस्थित हुए श्री राम कृष्णदेव की सेवा के बाद अन्य समय नरेंद्र उन्हें ध्यान भजन अध्ययन सदवार्ता शास्त्र चर्चा आदि में इस ढंग से नियुक्त रखने लगे कि परम आनंद से दिन पर दिन किस प्रकार व्यतीत होने लगे उन्हें समझ में ही नहीं आया एक ओर श्री रामकृष्ण देव के शुद्ध निस्वार्थ प्रेम का प्रबल आकर्षण और दूसरी ओर नरेंद्र नाथ का अपूर्व मित्र भाव तथा उन्नत संग दोनों ने एक साथ मिलकर उन्हें ऐसे मधुर दृढ़ बंधन में आबद्ध किया कि एक परिवार के लोगों की अपेक्षा भी अधिक वे आपस में सबको यथार्थ में अपना समझने लग गए थे अतः किसी दिन यदि विशेष कार्यवश कोई घर चला जाता तो उसी दिन संध्या समय अथवा दूसरे दिन प्रातःकाल यहाँ चले आना उनके लिए अनिवार्य हो गया इस प्रकार गृहस्थी का परित्याग कर अंत तक यहाँ रहकर कर जिन लोगों ने सेवा व्रत में जीवन उत्सर्ग करने का निश्चय कर लिया था उनकी संख्या बारह से अधिक न होने पर भी हर एक भक्त गुरु परायण तथा असाधारण कर्मकुशल था काशीपुर आने के कुछ दिनों के भीतर श्री कृष्ण देव एक दिन ऊपर से नीचे उतरकर मकान के चारों ओर बगीचे में थोड़ी देर टहलने आए प्रतिदिन वैसा कर सकने से श्री कृष्ण देव स्वस्थ और सबल होंगे यह सोचकर भक्त लोग आनंद प्रकट कर रहे थे किंतु ठंडी हवा के लगने से या किसी अन्य कारण से वे दूसरे दिन कुछ अधिक दुर्बलता का अनुभव करने लगे और इससे कुछ दिनों तक फिर वे वैसा नहीं कर सके शीत का प्रभाव दो तीन दिन में दूर हो गया किंतु दुर्बलता दूर न होने से डॉक्टरों ने एक पुष्टिकारक सत्व के सेवन कराने का परामर्श दिया इसके थोड़े दिनों में दुर्बलता कम हो गई और वे पहले से कुछ स्वस्थ हो गए इस प्रकार यहाँ आने पर एक पक्ष से कुछ अधिक दिन तक उनके स्वास्थ्य में उन्नति प्रतीत हुई डॉक्टर महेंद्र लाल भी एक दिन उन्हें देखने आए और हर्ष प्रकट किया